मैंने सुना है सूफी फकीर बाजीद एक पड़ोसी से बहुत परेशान था साल भर से उसके पड़ोस में था वो बड़ा उपद्रवी था पड़ोसी जब बाजीद ध्यान करने बैठता तब वो ढोल बजाने लगता या बाजीद नमाज पढ़ता तो गालियां बकने लगता बाजीद शिष्यों को समझाता तो वो कुछ उपद्रव मचा देता कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाजीत के झोपड़े में फेंक देता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 नहीं तो उतनी प्रार्थना चूक जाएगी उतने तुम प्रार्थना से नीचे गिर जाओगे बेहस्ते रंगोबू को दिल में महमा कर दिया तुमने गमे इमरोज को ख्वाबे परिसा कर दिया तुमने जहाने कैफुकम के मरहलो में एक तबुस्म से खिरत को बेनियाजे सूद नुकसान कर दिया तुमने मोहब्बत की निगाहों ने उगाया रेत में सब हमारा दिल बयाबा था खयाबा कर दिया तुमने मिट्टी में वासना के कारण ही प्राण पड़ गए रेगिस्तान में मरुधान उगा है इस जीवन में तुम्हें जितनी हरियाली दिखाई पड़ती सब वासना की पक्षी गीत गाते हैं विवासना के गीत कोयल अपने प्रेमी को पुकार रही मोर अपने प्रेमी के लिए नाच रहा है वो जो उसने सुंदर पंख फैलाए वो वासना के ही पंख वो मोर पंखों का जो सौंदर्य वो वासना का ही सौंदर्य फूल खिले पूछो वैज्ञानिक से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 किस सूत्र पर फूके प्राण वासना के सूत्र पर ही जवानी की हविस को बेकली बक्सी मोहब्बत की मोहब्बत को तरक्की दे के ईमा कर दिया तुमने पहले जवानी को हविस को बेकली बक्सी मोहब्बत की बेचैनी दी जवानी को वासना की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 फ्राइड तो ना मालूम क्या क्या पढ़ लेता है इसमें कबीर की खूब फजियत करवाता बच गया कबीर हलाकान होने से नहीं तो वो कहता इसमें होमोसेक्सुअलिटी के लक्षण क्योंकि फ्राइड को हर चीज में वासना दिखाई पड़ती और उसकी गलती भी नहीं है हर चीज में वासना है लेकिन उसे यह पता नहीं है कि ऐसी भी घड़ियां आती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 लेकिन हम तो भगोड़ों को इतना आदर करते कि हमने कृष्ण को नाम ही दे रखा रणछोड़दास दास जी रणछोड़ रं रणछोड़दास जी के मंदिर भी है रणछोड़दास जी का मतलब समझते हो रणछोड़ भागे जो भगोड़े जी मगर तुम्हारे सभी महात्मा रणछोड़दास जी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 चौदह साल और और बयालीस साल की उम्र में शिखर से नीचे उतर आती पश्चिम की शोधे भी इस बात के करीब आ रहे हैं कि बयालीस साल के बाद मनुष्य की असली समस्या जीवन की नहीं होती धर्म की होती बयालीस साल के बाद जो उलझने आती हैं वो इस बात की हैं कि हम कैसे जीवन को धार्मिक अर्थ दें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 तूने दिल दुखी ना किया तू निराश ना हुआ तू हताश ना हुआ हमने तो ऐसियों से कनारा ना किया लेकिन तूने दिल आजुर्दा ना किया हमने तो की है जहनम की तदबीर और हमने तो जो भी किया उससे नरक नर्क जाए तार्किक निष्पत्ति है हमने तो की है जहनम की तदबीर मगर तेरी रहमत ने गवारा ना किया लेकिन तेरी करुणा कैसे बर्दाश्त करती तेरी करुणा कैसे हमें नर्क में गिरने देती